कि जो मां कह रही थी ता जो मां कह रही है तापस वेश विशेष उदासी इस मां का भी हृदय डगमगा जाएगा और ये भी कह देगी रघुरंदन भाग में जाए सब कुछ हम तुमको जंगल जाने नहीं देगी तुम यही रहो तुम यही रहो हम तुमको नहीं जाने देंगे हाँ मैं मानस के आधार पर कह रहा हूं ग्रंथ के आधार पर कह रहा हूं राम जी इसलिए राम जी ने पूर्ण तापसवेश की सज्जा वहां नहीं की अनुज सहित सिर जटा बनाए देखी सुमंत्र नये नये जल छाये रोपड़े कैसे रोपड़े गोस्वामी जी लिख रहे हैं सुन लो बालकों के तरह करुण क्रंदन करते हुए भूमिष्ठ हो गए चरणों पर गिर पड़े पायन करो दीन बाल जी निरो अयोध्या को अनात्म करो रघुनंदन चलो चक्रवर्ती जी ने आपको बुलाया है आपको आज्ञा दी है चार दिन के बाद लौटने की आज चलिए श्री राम जी ने दो चौपाइया हैं ध्यान दीजिएगा इस पर ये दो चौपाइया हैं इन दोनों चौपाइयों को ध्यान दीजिए इसमें बहुत बड़ा बहुत बड़ा अलंकार है बड़ी अलंकारिक भाषा है राम जी कहते हैं हे सुवंत हे मंत्री जी मैंने धर्म पा लिया है जिस धर्म के लिए बड़े बड़े लोग शिवी दधीची हरिचंद रंथीदेव बली ने बड़ा बड़ा कष्ट उठाया उस धर्म को मैंने पाया है मैं सोई धर्म सुलभ पावा अच्छी तरह सुनिएगा तिहू पूजस छावा असंभावित कहा अपयस लाहू मरण कोटिशम दारू नाह जरा ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए अभी सुनिए इसमें है इसमें व्याजोक्ति अलंकार का प्रयोग है ये कह तो अपने लिए रहे हैं देखने में बॉली बार अपने लिए कह रहे हैं अपने लिए नहीं कह रहे अपने लिए नहीं कह रहे हैं ये कह रहे हैं श्री दशरथ तुम कहते हो कि हम नहीं जाएंगे तो महाराज मर जाएंगे और सुमंत मैं कहता हूं कि जब मैं जाऊंगा तो महाराज मर जाएंगे मैं जाऊंगा तो महाराज मर जाएंगे इस दुनिया ने किसी को छोड़ा नहीं है इस संसार ने किसी को छोड़ा नहीं है आज तो बड़ा अच्छा लगेगा लेकिन चार दिन के बाद ही बात कान में आने लग जाएगी कि दशरथ जी ने अपने कुल की परंपरा को डूबो दिया वचन दे करके भी श्रीराम को लौटा दिया सत्य का परित्याग कर दिया परिणाम क्या होगा तीनों लोक में अबस छा जाएगा ये व्याजोक्ति है अपने बहाने महाराज दशरथ का कहना मैं स्वयं धर्म अर्थात चक्रवर्ती जी ने स्वई धर्म सुलभ गया असंभावित कहा अपजस लाहू मरण कोटिशम दारुण दाहू चक्रवर्ती जी मर जाएंगे मेरे अयोध्या में प्रवेश करते करते चक्रवर्ती मर जाएंगे और जि मैं जंगल में चला जाऊंगा तो चक्रवर्ती जी यावत चित्र दिवा करेंगे करें संसार ये कहता रहेगा कि बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे श्री लक्ष्मण जी ने भी कुछ कहा है भगवती श्री सी, सीता जी से राम जी ने औपचारिक कहा कि श्री सी सीते लौट जाओ पिताजी की आज्ञा है कैं लौटते जाऊं मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो आज भगवान को निरुत्तर करने कर रही है मां सकल सकल जग बुद्धि प्रात्री, संपूर्ण बुद्धि की अधिष्ठात्री भगवती भास्कर करुणामयी श्री जनक नंदिनी श्री पुत्री मिथिलेश राज किशोरी आज भगवान को निरुत्तर करने जा रही हैं कि मेरे सवाल का जवाब दो महाराज मैं सुवन जी से नहीं पूछ रही हूं आपसे पूछ रही हूं क्या प्रभु करुणा मैं परम बी बेह तीन संबोधन है प्रभु करुणा मैं परम बी बेह को ध्यान दीजिएगा प्रभु करुणा में परम विवेक अब तीन प्रश्न है कि तन तजी रह छे की शरीर चला जाओ छाया रह सकती है क्या एक प्रभा जायी कहा भानु बिहाई सूर्य की प्रभा क्या सूर्य से अलग रह सकती है क्या दूसरी और तीसरी और कहा चंद्रिका चंद्र जाई क्या चंदा की चांदनी चंद्रमा की च, च, चंद्रिका क्या उससे अलग रह सकती है क्या प्रभु करुणा मई परम विवे की तनु तजी रहती छा की मिछे की भगवान निरुत्तर हो गए महाराज ठाकुर निरुत्तर हो गए फिर सिंह सुमन जी से भी मैया ने कहा है आज मैं आपके सामने कुछ कह रही हूं ये मेरी धुष्टता है लेकिन दुख है मेरे ऊपर में, दुख के समय बोल रही हूं आरती बस सनमुख भयो लगन मानव दात आज मैं एक सत्य का प्रतिपादन करने जा रही हूं पूज्य पिता पूज्य पितृकल्प आप मेरी पिता के समान है बोलना तो आपसे चाहिए नहीं आपके बचनों का प्रत्याख्यान तो करना चाहिए नहीं लेकिन सत्य आपसे भी पूछ रही हूं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आरज पद कमल बिनु लगी बिनू रघुनंदन के बिना सारे नाते व्यर्थ राम नहीं है तो सारे नाते व्यर्थ मैया ने ऐसा कहा इसके बाद सुमन जी को बहुत समझाया और समझ समझा करके रोती हुई सुमंत्र को छोड़कर राम जी किस स्थिति में चल रहे हैं सुमंत बालक की तरह से दहाड़ मार करके रो रहे हैं घोड़े आंसू बहा रहे हैं निषाद का परिकर रो रहा है जड़ चेतन रो रहे हैं और ऐसी परिस्थिति से निकलकर कर सुरसरी तीर आप तब आए गंगा के किनारे आए मांगी नाव न केवट आना केवट मर्मज्ञ है मुझे क्षमा करेंगे मेरे हृदय में जो मर्म आ रहा है मैं बता रहा केवट मर्म है मर्मज्ञ है मर्मज्ञ क्या है कि मैं सारे चरित्रों को आंखों से देख के आ रहा सारे चरित्र आंखों से देख क्या रहा हूं तुम रुला करके नहीं रोके आ रहे हो तुम्हारे गालों में श्यामल कपोल पर मोटे मोटे आंसू बह करके सूख गए हम देख रहे हैं रघुनंदन और इस प्रकार से रोते हुए तुमको विदा कर देना निशाज भले विदा कर दे लेकिन मैं नहीं विदा कर सकता निशाद भले विदा कर दे मैं नहीं विदा कर सकता रघुनंदन मेरे स्वामी निशाद को आप फिर मिल जाएंगे मुझको फिर कहा मिलोगे मेरे स्वामी आज मेरा ये दर्शन है पहला दर्शन है अंतिम दर्शन की मैं जानता नहीं और आज मैं ऐसा चित्र लेना चाहता हूं ऐसा चित्र लेना चाहता हूं उस चित्र को मैं हृदय मंदिर में बिठा उसकी पूजा करूंगा रोज उसकी आराधना करूंगा रोज उसकी उपासना करूंगा रोज और उसी के याद में मस्त रह करके दुनिया की सारी वृत्तियों का परित्याग कर दूंगा स्वामी लेकिन कहे तुम्हारे मरम मैं जाना मैं तुम्हारी सारी रहस्य को जान रहा हूं इसलिए मैं नाम नहीं लाता अब थोड़ा सा इस प्रसंग पर यह प्रसंग बहुत बढ़िया है तीन दोहे का प्रसंग है ये वाचकों का कंठहार है प्रेमियों का आभूषण है मैं मैंने शायद मैं रामचरित मानस पढ़ रहा था पूरा कर चुका था रामचरित मानस मेरी पूरी हो चुकी थी बारह ग्रंथ भी लगभग लग चुके थी। मेरी 16-17 वर्ष की उम्र थी उस समय मैंने ये कथा सुनी थी आप लोगों में से शायद बहुतों ने देखा भी नहीं होगा मैंने ये कथा सुनी थी बच्चू सूर से बच्चू सूर से सबसे पहले मांगी नाव निकेवट आना कहे तुम्हार मरम में जाना सात दिन तक संकट मोचन के प्रांगण में आप उस संकट मोचन की कल्पना आप तो खैर कर सकते हैं उस संकट मोचन की कल्पना नहीं कर सकते आपको देख करके ओ महाराज वहां पर मैंने संकट मोचन अपने आज तक आज तक वो भाव सब याद है और मैं भी पांच पांच सात सात दस, दस दस दस दिन दिन केवट कहता था केवट प्रसन्न कहता था लेकिन तब में कथा वाचक था अब तो कथा मुझसे रूट गई मैं क्या करूं तो अब तो मैं नहीं कहूंगा मांगी नावन केवट आना केवट मांग रहे, रहे कौन मांग रहा है महाराजी कौन मांग रहा है कौन मांग रहा है राम जी मांग रहे राम जी मांग रहे हैं गोस्वामी जी कहते कौन मांग रहा है सुनो गोस्वामी जी ने चार लाइन खर्च की कि ना नाम अजामिल से खल कोटी अपार नदी भव काढ़े अजो सुमिरे गिरी कन होत अजाखुर भवतुरे के पद पंकज ते प्रगति गंगा तटनी जो हरे अघ असो प्रभु सोय सरिता तरीवे कह मांगत हो करारी हुए ठाडे मांगी ना हो एक एक सज्जन मेरे सामने जल पी रहे थे उनको देख के मुझे भी प्यास लग गई हाँ सोता जब सोता है तो मुझे नींद आती है श्रोता जब सोता है तो मुझे नींद आती है जो हंसता है तो मुझे हंसी आती है और जब पीता है तो मेरी भी इच्छा हो जाती है इस बार अब मैं इस बार जरूर नवाब पाठ करना अने अमावश्य तो आप कथा सुनोगे और प्रतिपदा से आप नवाब पाठ शुरू कर दोगे चाहे शाम को ही करो प्रतिपदा से नवाज पढ़ क्योंकि दस दिन की नवरात्र इस बार ना दस दिन की है हा? दस दिन की है ना दिन की सही तो शाम को कर लेना दूसरे दिन पूरा कर लेना शुरू जरूर कर देना उस दिन तो इस बार नवाज जरूर करो ताकि आपको रामायण आपके जीवन में बैठ जाए और सोच लो कि रामायण सुन के हम आए रामायण सुनने का मतलब यही है इस बार पाठ जरूर करना जरूर करना जरूर करना ये व्यास पीठ से मेरी आज्ञा है और सेवक के नाते प्रार्थना है श्री महाराज की जय हो अब आप बताओ कितने हाथ उठ रहे हैं पाठ नवापाठ बहुत सुंदर शब धन्यवाद धन्यवाद है ना हा जी तो सरकार मांग रहे हैं और कह रहा न आना नहीं लाता मांगी ना आओ, न केवट आना हमें दो लाइन याद है बहुत लड़कपन से कहो तू तो सुना तुम बेहसी बी बीहसी बार बार प्रभु मांग नाउ बीहसी बीहसी बार बार प्रभु मांग नाओ केवट नया वे जरा देखना बीहसी बीहसी बार बार प्रभु मांगे नाव अकेवट नया वे ठाड़ो बांस धरी बाहीं पर इसका मतलब समझे कि नहीं वो पतवार जो है ऐसे ले लिया बीहसी बीहसी बार बार प्रभु मांगे नाव आवे धरी बाहीं पे। कोटी कोटी ब्रह्म सुख होत बलिहार कोटि सुख होत बलिहार रघुनंदन के मांगी भी पे की नाही पे राम जी मांगी ना केवट आना अगर कहो तो दूसरी भाषा का प्रयोग करूंगा इस तरफ ख्वाहिश है हम इसलिए कह रहे कोई यह ना कि लोग शेर शायरी सब कहते हैं ये कृपा शंकर तो कुछ जानता ही नहीं है तो आपका ज्ञान मिटाने के लिए इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शाहनशाह की और उस तरफ साफ इनकार है मस्त लापरवाह की क्यों कि इश्क के झगड़े में ये कोशिशें होती है चाह की दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की देखिए किसकी फतेह हो किस फते देखिए किसकी फतेह हो और किसकी हार हो इन दोनों मल्लाहों में इन दोनों मल्लाहों में पहले किसकी किस्ती पार हो इन दोनों मल्लाहों में मांगी नावे न आना कह तुम्हारे तुम्हार मरम मैं जाना मैंने नहीं आता महाराज आपके चरणों में स्त्री बनाने की शक्ति है ठीक है कि आपके चरणों में मनुष्य आपके चरणों की धूल में मनुष्य बना देने की शक्ति एकदम ठीक कह रहा है महाराज अगर मनुष्य बनना चाहते हो तो भगवान के चरणों की धूल का आश्रय चरण कमल रज कह सब कहई मानुष कर अगर आप पार जाना चाहते हो तो एक काम करो कह क्यू मुझे चरण धोने के लिए कह दो भगवान ने कहा ले धोले। ले धोले। जी जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी जब भगवान ने कहा ले धोले तो केवट ने देखो केवट ने सोचा कि चरण तो धोलेंगे लेकिन ये बड़े सुंदर है कौन राम जी बड़े सुंदर है।, है इतना सुंदर दुनिया में न देखा गया और न सुना हम आपसे सच कह रहे हैं हमारे राम जी से सुंदर दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा मत समझना कृष्ण जी भी कृष्ण जी राम जी तो एक ही हम जब राम जी कहे तो कृष्ण जी समझ लिया करें हाँ हम जब भागवत कहते हैं तो कभी कभी रामजी रामजी कहते हैं तो लोग कहते हैं महाराज आप भागवत कह रहे हो रामजी रामजी कहते जी कहते हैं राम जी कृष्ण जी, जी में क्या अंतर है तुमको अकल नहीं है इतनी समझने में जब रामजी चित्त को खींच लेते हैं तो कृष्ण हो जाते हैं और जब रामजी जो जब कृष्ण जी आपको आनंद देते हैं तो राम बन जाते हैं चित्त को खींचने वाला कृष्ण और हृदय को आनंद देने वाला राम कृष्ण कृष्ण जी कोई फर्क नहीं हाँ जी तो क्या कर से रही कछु श्री राम जी के चरणों की धूल के सेवन के बिना मनुष्य मनुष्य बन नहीं सकता है लक्ष्मण जी ऐसे लक्ष्मण जी ऐसे महापुरुष वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए मुही समुझाई कहो सोई देवा सब तजी करो क्या सब तजी करो कमल मुख सेवा यही तो होगा मोह समुझाई कहो सोई देवा सब तजी करो कमल मुख नहीं ऐसे ऐसे ही सिर क्यों हिला रहे मेरे सोता होकर कि मेरी बात को ना कर रहे हो और मैं ऐसा बेशर्म बगता कि आपकी हां ना को हा मान लिया सब जी कर रहा हूं चरण रज सेवा केवट ने कहा प्रभु केवट ने कहा बड़े सुंदर है बहुत अच्छे लेकिन हम केवल जब चरण धोएंगे तो केवल ये जो पाद पृष्ठ पाद तल है यही तो हाथ में आएगा ये उपरिष्टात और अधस्ता यही तो काम आएगा और तो सब्जियों का त्योर रह जाएगा और इनका तो अंग अंग सुंदर है देखो इनका वक्षस्थल कितना सुंदर है इनका मुख कितना सुंदर है बहुत सुंदर है फिर क्या करो और तो धोआ नहीं है नहीं देखे तो स्वामी एक बात है कहीं क्या कब धोने के बाद भी आपको नहीं चढ़ाएंगे क्या कह रहा है हम नहीं चढ़ाएंगे आपको रास्ता बता देंगे चलिए यही घाट घाटत थोड़ी के दूरी है कटी लो जल था देखा है। आप पैदल चले अरे बाबा नाव पर चढ़ के जाएंगे नाव पर तो नहीं जाएंगे कें क्यों पैर ले कब पैर धोने पर भी नहीं चढ़ाऊंगा क्यों कब हम आपका पैर धोएंगे और आप फिर पैर नीचे रख दोगे तो नीचे रहोग धूल तो फिर भी लग जाएगी अरे धूल तो फिर भी लग जाएगी तो फिर क्या करोगे पद कमल धोई और उसके बाद गोद में लेकर के चढ़ाई पद कमल धोई अरे पद कमल धो ये बच्चू का भाव है ये बच्चू सुर का भाव है मेरा भाव नहीं पद कमल मैंने कहा था ना रोज कहता हूं कि मेरे पास सब संतों का जुठन है पद कमल धोई और उसके बाद गोद में लेकर बढ़िया चिपका करके आश्लिष्ट करके हैं और आपका मौका पा करके मुख भी चुन लूंगा और सब कुछ करके पद कमल धोई चढ़ाई नाव हमको मजा है मारा। आता है आनंद आता है हम सरस भक्त हैं रूखे भक्त नहीं आपके भक्त का आपके राम जी का कोई चुम्बन ना करता होगा मेरे राम जी को तो चुमने की सबकी इच्छा हो जाती मेरी भी इच्छा होती है उपासकू लेकिन होती है तो क्या करें पद कमल धोई चढ़ाई नाव और उसके बाद कुछ और फरमाइश बस इसी पार जो कर लूंगा कर लूंगा उस पार कुछ नहीं ननाथ उत नाथ उत राई चो उधर तो राई भर भी नहीं लूंगा जूझ लूंगा इधर ही लूंगा या ननाथ उत राई चहो और इसके लिए मैं कसम खा रहा हूं आपकी कसम और ये निषादी भाषा है आप नाराज मत होना भक्तों संतों अयोध्या के नाराज मत होना यह नई शादी भाषा है आपको आपकी कसम और आपके हम नहीं कह रहे हमने कहा नहीं मेरी हिम्मत नहीं पड़ी अब ये लोग बड़े बड़े लोग संत हैं कह दें तो हम क्या करें ना आपकी कसम और आपके और जो उसमें कहा महाराज लक्ष्मण जी ने मेरे बाप तक तो पहुंच तो गया संभालने लगे निषाद लिखा मर जाऊंगा तो फिर क्या करूं, कह लू मारो मत कहे भीख नहीं मांगूंगा फिर राम जी से कह रहा लक्ष्मण जी से बरुति रमा रहू लखन हा हा मारो मारो मारो मर जाऊंगा मरुति रमा रहू लखन मरुती रमा लखन पहगी स्याराम जी सियाराम इसके बाद भगवान हंस पड़े सुनिके के बैन के बहन प्रेम लपेटे अटपटे ये केवट के प्रसंग की जो सबसे अपूर्व बात है जो कहीं नहीं हो बीह से करुणा ये आनंद न हमको जनकपुर में दिखाई पड़ता है न सि अयोध्या में दिखाई पड़ता है ये आनंद तो केवल केवट के सामने इतना उन्मुक्त हास्य आप कहीं देखना तो बताना हमारा भ्रम भी हो सकता है बिहसे करुणा एन एकदम ठठा करके खुल करके के रहे उन्मुक्त हसी से हम नहीं हो सकते कि हमारे हंसा दिया केवटरम भी हंसे करुणा केवट ने कहा आप ठीक हो गया अब ये फोटो मैं लूंगा ये झांकी में अपने हृदय में अवतरित करूंगा ऐसी को जिंदगी भर याद रखूंगा चित जानकी लखन तन अब जानकी लक्ष्मण जी को ओर देखने के बड़े बड़े भाव हैं उसके बाद भय सुरसरी रेता सी राम गुह लखन समेता राम जी खड़े हुए तो केवट उतरी दंडवत कीना सब कुछ यही नहीं कछु दी न भगवान ने सर, कुछ नहीं दिया इसको तो, इसको तो कुछ दिया ही नहीं तो भगवान ने कुछ देना चाहा सीता जी की कृपा हो गई भगवान ने कुछ दे भगवान के पास तो कुछ है नहीं मालकिन तो सी सीता जी हैं जब तक तो सी सीता जी कृपा होगी नहीं तब तो तक तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा अगर लेना चाहो तो किशोरी जी की प्रार्थना करो राम जी अब किशोरी जी ने कृपा करके हम आपको खुश करने के लिए नहीं कर रहे मैं इसे कहता ही हूं समझो फूल को हो जाओ कि मैं बैठा हूँ इसलिए कह रहे किशोरी की कृपा महाराज किशोरी की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता श्री जानकी जी की कृपा के बिना जानकी कृपा जगावती श्री जानकी इसकी कृपा को जगाने वाली तो श्री किशोरी हाँ जी तो मैं निवेदन कर रहा था क्या निवेदन कर रहा था कि किशोरी जी कृपा से भगवान ने कुछ देना चाहा चाहने कहा महाराज क्या कर रहे हैं क्या दे रहे हैं मजदूरी क्या कर रहे हैं मजदूरी दे रहे आज तक मजदूर रहा आपकी मजदूरी आपकी सेवा करके भी मजदूरी ही बना रहा मेरी मजदूर मेरा मजदूरपना आप नष्ट नहीं कर पाए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदांद घन होकर और मेरा मजदूरपना नष्ट नहीं कर पाए आप कह रहे हो कि कहे ले उतराई मजदूरी हुई नहीं कि बहुत काल में कीन मजदूरी आवाज हुई मजूरी नहीं लूंगा बहुत बढ़िया प्रसंग है घंटों दो घंटे कहने का है अब मैं एक मिनट में बहुत की न प्रभु लखन सी नहीं कछु के वे करुणा भगति बिमल बर दे श्री राम जी इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यहाँ से गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करके पार्थिवार्चन करते हैं श्री सीता जी ने गंगा जी की पूजा की और मनौती कि हम फिर जब आएंगे तो आपकी जब हम कुशल आ जाएंगी तो आपकी फिर पूजा करेंगे तो गंगा जी ने आशीर्वाद दिया प्राण नाथ देवर सहित कुशल कौशला आए पूजी सब मनकामना शुरेष रही जक्षाये इसके बाद भगवान ने एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया और दूसरे दिन भगवान तीर्थराज पहुंच गए और तीर्थराज में जाकर के स्नान किया स्नान करने के बाद महर्षि भरद्वाज जी के पास पहुंचे भरद्वाज जी के प्रसंग की एक खास बात भरद्वाज जी ने अब खास बात सुना सुनाऊंगा भरद्वाजी महाराज ने एक तो वरदान मांगा कि अब करी कृपा देह बर एहू निज पद स सहज सने हू भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणों का स्नेह प्राप्त करने के लिए इस चौपाई का जप करना चाहिए अब करी कृपा देहू बर एहू निज पद स सहज सने हू और एक दोहा भरद्वाजी प्राणी मात्र के लिए कह रहे हैं सबके लिए कह रहे हैं कि मन बचन कर्म से छल छोड़ करके जब का जब तक भगवान का भजन जीव करता नहीं भगवान का भक्त बनता नहीं दास बनता नहीं तब तक सपने में भी उसको सुख मिलता नहीं चाहे अनेक उपाय कर लो भरद्वाजी की शिक्षा है बहुत बड़े महात्मा की शिक्षा है गांठ बांध लो कर्म बचन मन छाड़ी छल जब लगी जनन न तुम्हार तब लगी सुख सपनों नहीं कि ये कोठी उपचार इस प्रकार रात्रि में, में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में निवास करके दूसरे दिन महाराज जब चलने लगे तो पूछा कि हम किस रास्ते से जाएं महाराज तो रास्ते के लिए उन्होंने चार बहुत से कहे कहा भाई अरे शिष्यों आ जाओ रामदास श्यामदास कृष्णदास सबको आ जाओ अब महाराज पचासों आ गए पचासों दास आ गए महाराज हम सब रास्ता जानते हैं हम सब रास्ता जानते हैं लेकिन मुनि ने चार को साथ में दिया चार को साथ में क्यों दिया कि रास्ते में चार साथी होना चाहिए चतुष्पथा चा, चा, इसलिए चार को साथ में दिया और राम जी और चार को साथ में क्यों दिया कि चार लोग हैं राम जी लक्ष्मण जी सीताजी और निषाद चार लोग ये हैं तो चार साथी भी दे दिया कि एक एक एक-एक को रास्ता बताएगा अथवा संत लोग ये भी करते हैं कि पचासक आए पचास आए तो पचास आए चार वेद आए चार उपवेद आए अठारह पुराण आए अठारह उपपुराण आए छह शास्त्र आए हो गए पचास पचास आ गए उसमें चार वेदों को साथ में दे दिया ऐसा संत लोग कहते हैं अब यहाँ से महाराज जी जब आगे बढ़े जब आगे बढ़े तो गोस्वामी तो अब हम ज्यादा बह भूमिका बा, न बांध करके सीधा कहते हैं एक तपस्वी आया जिसका गोस्वामी जी ने नाम नहीं लिया इसको लोग छेपक मानते हैं बहुत से लोग छेपक मान दिए और कह निकाल दो इसको भैया हमारी हिम्मत छेपक मानने की नहीं हुई हम तो अपने गुरुचरणों के अनुसार चलते हैं छेप मानना किसी प्रसंग को निकालना ये बड़े सामर्थ्य की बात है मेरे ऐसा असमर्थ व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता नहीं कर सकता फिर हमारे गुरुजनों का भाव है कि इस समय जमुना पार भगवान कर चुके हैं और जब जमुना पार कर चुके तो वह स्थल आ गया जो गोस्वामी जी का जन्म स्थल है अब कुछ लोग जन्म स्थल नहीं मानते हमारा कोई विवाद नहीं इसमें कर्मस्थल तो है ही है चाहे जन्मस्थली मानो चाहे कर्मस्थली मानो वहां गोस्वामी जी रहे हैं इसमें तो कोई ना कर सकता नहीं कुछ लोग कह, और कुछ लोग कहते जन्मस्थली गोंडा जिला में है सूकर खेत के पास हम वहां गए और वहां के अवशेष ऐसे है महाराज जी कि हमारा मन भी कहता है वही है हा मन भी कभी कभी कहता है कि वही है क्योंकि वहां पर आत्माराम दुबे का स्थान भी है और और राजापुर गोस्वामी जी का जन्मस्थल भी है और वहां लोग वहां लोग बरसों बरसों से मानते चले आ रहे हैं गजट में भी ऐसा है इसलिए मानने में कोई आपत्ति खेत पास में तो इसलिए कोई आपत्ति विप्रपत्ति नहीं हो सकती है लेकिन ये गोस्वामी जी वहां जरूर आए जहां गोस्वामी जी का कार्य काल रहा राम जी तो जब यहां आए तो गोस्वामी जी की बहुत बड़ी उम्र यहां बीती है बहुत बड़ी साधना इन्होंने की है तो जब इधर आए तो गोस्वामी जी का मन हुआ कि मेरे यहां के लोग दौड़ दौड़ करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं अगरचे मैं भी उस समय होता तो मैं भी ठाकुर के दर्शन करता और जहां ये भावना आई लेखनी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजमान हो गए इसलिए इस तपस्वी के रूप में गोस्वामी जी महाराज आए भगवान भगवान के हृदय में लगने का आनंद लिया और इसके बाद राम जी थोड़ा विश्राम करके भगवान आचाल रास्ते में जो गांव के रहने वाले हैं इतना आनंद लिया है लोगों ने बहुत आनंद लिया राम देखी एक अनुरागी जिला एक देखिए एक, एक राज एक, रा, एक पथिक एक गांव का रहने वाला क्या अनुराग कर रहा है राम ही देखी एक अनुरागे चितवत चले जागलागे और राम जी को चितवत चितवत बने देखते देखते हुए चितवत हुए चले जा रहा एक पथिक तो देखते हुए चले जा रहे हैं देखते हुए किसी चले जा रहे देखते अरे जब प्रेम हो तो सब हो जाता है जब प्रेम हो तो सब हो जाता है और प्रेम नहीं हो तो कुछ नहीं होता है चितवत चले जा राम जी चीतवत राम जी लक्ष्मण जी सीताजी आ रहे हैं और वो इस तरह से ऐसे पीछे तरह देखते देखते चला जा रहा है आंखों को झिपका नहीं रहा निमेशों स्वर्जित अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन करते जा रहा है तो क्या दर्शन करने से क्या होता है हमसे बहुत लोग कहते हैं महाराज आप बिहारी जाते हैं खाली वहां पर जाकर के और दू चार मिनट दर्शन किया और चले आए कनक भवन में जाते हैं आप आधी आधी घंटा वहां रहते हैं ऐसे टकटकी लगा आप लोग पागल हो गए क्या क्या मिलता है आपको मैं बौरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है मैं पागल हूं कि कहने वाली पागल हैं ये मेरे समझ में नहीं आता है हु? उस दर्शन में जो आनंद मिलता है उस आनंद को विचारों ने पाया नहीं इसलिए ऐसा कहते हैं उस आन, उस ये ये दर्शन करना क्या है सुनो अगर आपसे कोई कहे कि आप को नहीं करते पाठ नहीं करते खाली दर्शन करते इससे क्या होता है सज्जनों कह देना कि अयोध्या से एक साधु आया था अभ्यास पीठ पर बैठ करके कह गया है कि बिहारी जी के दर्शन से बढ़ कोई पूजा नहीं है कह देना कह देना कि अयोध्या से एक साधु आया था वो कह गया है कि बिहारी जी के राधा जी के राधारमन जी के सामने जाकर के और अपलक नेत्रों से उनको निहारना और निहारते निहारते अपने को विस्मृत कर देना इससे बढ़कर के कोई पूजा दुनिया में है ही नहीं कह देना और ये ब्रजवासियों मैं तुमको ब्रज की ही बात सुना रहा हूं कहीं दूसरी जगह की नहीं धन्यास्म मूढ़ मत येता नंद नंदन मुत्य विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा इतना बढ़िया श्लोक है इन संतों से सुनना कभी आपके यहां तो हैं बहुत बड़े बड़े विद्वान मैं सुनाऊंगा तो आधी घंटा कम से कम आकर्ण वेणु रणितम ये जो हरिणिया है हरिणिया हरिणिया हरणिया हो धन्यास्म मत योगी हरिण्या हरिण्या का मतलब जो हरि को अपने आ, अपने आंखों से अपने हृदय में बिठा रही है हरी राम जी क्या कर रहे पूजाम दधु हरणिया पूजा कर रही हैं अपने पति के साथ पूजाम दधु आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधु हरणिया पूजा कर रही हैं ब्राह्मणिया नहीं छत्रिया नहीं गोपिया नहीं ये हरणिया हरनिया पूजा कर रही हैं, पूजा दधु तो पूजा कैसे कर रही है कब विरचिताम प्रणयावलोक विरचिताम प्रणयावलोक ओ, प्रेम भरी प्रेम भरी दृष्टि से भगवान को अपनक देख रही है और इनका देखना ही इनकी पूजा है भैया यह है भागवत श्लोक के नहीं इसका यही अर्थ होगा कि नहीं होगा पूजा दधुर विरचिताम प्रणयावलो कई राम देखी एक अनुरागे अच्छी तोवत चले जाई चितवत चले जाई संग ये चार भक्त हैं, और चारों का है यहाँ पर आप, आप खोज लीजिएगा अब तो आप चला दूसरे जगह सी समीप ग्रामतीय जा सखिया जाती हैं और सखिया जा करके सी भगवान को देखती हैं, आनंद विभोर हो जाती हैं, किशोरी जी के पास जाती हैं भगवान से तो बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी भारत वर्ष है भगवान से तो बोलने की हिम्मत पड़ी नहीं किशोर जी के पास जाती हैं और पूछती हैं। सखी एक, बा... एक बात राजकुमारी एक बात पूछे कह क्या को तुम्हारे कौन है आप बताओ हमको ये तुम्हारे कौन बड़े अच्छे है बड़े सुंदर है ये कौन है तुम्हारे ये कोट श्यामल गौर किशोर बाम जी सुंदर शरद सुख मायन शरद ये तुम्हारे कौन है सी सीता जी ने सोचा कि अब कैसे परिचय दे वाह जरा देखिएगा मिथिलेश किशोरी की मर्यादा बात क्या है और कुछ नहीं है इनको तो बताना ही है स्त्रियां हैं राम जी का परिचय दे नहीं है लक्ष्मण के सामने मैं कैसे कह दूं कि ये मेरे पति बस बात इतनी लक्ष्मण के सामने मैं कैसे कह दूं कि ये मेरे पति या मेरे पति हैं ये मैं कैसे कह दू दो बार तो कह क्या करूं तो किशोरी जी ने अपनी बुद्धि लगाई कि दो है ना तो उन्होंने कह दिया लक्ष्मण मेरे देवर है सहज सुभागत अनु गोरी नाम लखन लघुर ये मेरे देवर है किशोर जी ने सोचा कि लक्ष्मण का परिचय दे देंगी ये अपने आप समझ जाएंगी इनके पति लेकिन वो तो परिचय सब जानती हैं वो तो किशोरी जी से कुछ सुनना चाहती हैं तो उन्होंने कहा आप क्या पूछे तो क्या अच्छा अच्छा ये गोरे आपके देवर है हाँ। क्या फिर एक बात और बता दो के क्या कि सांवरे से सखी रावरे को है। अब इसमें नहीं है ने नहीं, रामायण में गोस्वामी जी कह कहते हैं मैंने पहले कह दिया है सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीय है ना सखिया कहती है कि अच्छा अच्छा गोरे गोरे आपके देवर मैंने जान लिया लेकिन अभी एक बात बताओ कि ये सांवरे से सखी रावरे को हैं सांवरे कौन है इतने प्यार से पूछा है जवाब देना जरूर पड़ेगा तब लक्ष्मण जी का ही तो पर्दा है पर्दा तो लक्ष्मण जी का है तो बहुरी बदन बिधु देख रहे हैं बहुरी बदन बिधु लक्ष्मण जी की है बहुरी बदन बिधु अंचल ढांकी जी है इधर राम जी है आपके सामने झाकी आ नहीं आ आ रहा झांकी रही नहीं आ रही ये श्री राम ये श्री सी सीता जी इधर लक्ष्मण जी और इधर श्री राम जी सामने सखिया हैं पूछ रही हैं तो बहुरी बदन बिधु अंचल ढांकी की निज पतिति नहीं ननी। भाई मुदित सुनी ग्राम कर इसकी बात सखियो का बड़ा द्रावक वर्णन है यहाँ पर कैसे हैं कैसे जंगल में चलेंगे कैसे क्या होंगे हु? इस प्रकार इस प्रसंग से अब थोड़ा निकलेंगे हम है ना? अब आगे एक ऐसा बट आया रामजी श्याम बट श्याम बट आया और श्याम बट के पास जाके भगवान ने वहां पर विश्राम किया है प्रसंग बहुत है न? इस प्रसंग को आगे ले आए कहीं अगर मौका मिलेगा तो विश्राम किया महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पहुंच गए महर्षि वाल्मीकि ने आनंद प्राप्त कर लिया महाराज महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा मान पड़ा कि सब कुछ मिल गया मुझको महाराज महर्षि वाल्मीकिजी बहुत प्रसन्न है बहुत प्रसन्न है सियाराम और आशीर्वाद देकर के राम जी को हृदय से लगा लिया और उनके नेत्र जुड़ा गए अर्थात से जो नेत्र संतप्त थे आज संतृप्त हो गए देखी राम छवि नये जुड़ानी अक संग आश्रम आने राम जी ने कहा कि महाराज आप सब जानते हैं हम क्यों आए हैं और सारी बात उन्होंने बताई और ये पूछा कि हमको वह जगह बता दें जहां श्री लक्ष्मण और सीता जी के साथ जाकर के कुछ दिन तक निवास करें किसी महात्मा को कष्ट नाल्मीकि ने कहा श्री वाल्मीकि जी ने कहा रघुनंदन हम जानते हैं तुम कौन हो हमको बाकाओ मत कौन है तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की जो सृजती जग पालती हरती रुख कृपा निधान की और ये जो सहस अहिश महिधर लखन सचदाचर धनी सुरकाज धरी नरराज तन चले दलन खलन सुचरि अब तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कहा रहू बड़े सच्चा सच्चे अभिनेता ध्यान दीजिएगा एक नाटक हो रहा है नाटक नाटक को सुनकर के सब मुग्ध लेकिन जो नाटक बनाया है वो भी बैठा है वो भी मुग्ध होगा क्या वो भी मुग्ध हो गया प्रायः नहीं मुग्ध होता कभी कभी मुग्ध होता है प्रायः नहीं मुग्ध होता वो जानता है इसकी बात क्या है ये तो हमारे ही बनाया हुआ है ये तो हमारी शब्द रचना है भाव महर्षि कहते तुम्हारा इतना बड़ा अभिनय है नाटक बनाया मैंने उस नाटक के पात्र तुम हो और अभिनय इतना बढ़िया कर रहे हो कि मेरा वो नाटककार भी मुग्ध हो गया वो भी चक्कर में आ गया कि वो सच या ये सच इतना सुंदर अभिनय पूछे वो मोहिकी रहूं कहा मैं पूछ सकुचा अच्छा लेकिन घबराओ मत हम भी पुरानी मिट्टी के गोले गोली नहीं खेले जह न हो तह देऊ कही तुम ही दिखाऊ जब राम जी ने ऐसा कहा तो सी जब सी महर्षि ने ऐसा कहा श्री तो राम जी ने क्या किया कि राम जी ने यार ध्यान दीजिएगा नीचे इसकी दोहा के नीचे जब उन्होंने ज्ञान बघाड़ना शुरू किया ने तो भगवान ने कहा माया के चक्कर में ले लो इनको तो माया के चक्कर में लेने की बात तो आप जानते हैं बता चुका हूं आपको नीचे छोपाई पढ़ी है मुनी बचन प्रेम रस सानी सकुची राम मन महम सुकानी जब राम जी मुस्काए तो वाल्मीकि जी हंसे क्यों कह रघुनंदन बहुत बड़े अभिनय करने वाले हो मैं मुग्ध हूं विराम हो मुझे विराम मिल रहा है लोचना विराम हो नेत्र आनंद पा रहे हैं लेकिन हे है प्यारे हे मेरे रघुनंदन मेरे प्राणाधार हम तुम्हारी माया से मुक्त नहीं होंगे नहीं होंगे इस माया से बहुत मुक्त हो लिए हैं और अब हम मुक्त नहीं होंगे क्यों क्या तुम्हारी माया से अगर कोई बचना चाहता है तो तुम्हारे नाम का आश्रय ले ले हम तुम्हारे नाम का आश्रय ले चुके हैं रघुनंदन हम तुम्हारी माया से मुक्त होंगे नहीं और हमारे मुग्ध होने से तुम्हारी लीला कोई बन भी नहीं रही है बेकार आकार हमें क्यों मोहित करना चाहते तो हंसी का मुस्काने का जवाब महर्षि हंसी से ले रहे भाव में कह नहीं पाया हूँ समझा के आधी घंटा कहता तो समझाता अब इसको समझ लीजिए विद्वान लोग मैंने सूत्र बताया बालमी की हंसी कहा ही मधुर अमीर रसभोरी अच्छा रघुनंदन अब तुमको स्थान बता मार्स ने चौदह स्थान बताए चौदह पहला स्थान जो तुम्हारी कथा सुनते हो उनके हृदय में जाकर रहो दूसरा स्थान जो तुम्हारे श्री विग्रह का दर्शन करते हो उनके हृदय में जाकर के रहो फिर इस प्रकार से कहते कहते और अंत में कहते हैं कि जिसको कुछ नहीं चाहिए अरे भक्तों जरा ध्यान देना जिनको कुछ नहीं चाहिए तुमसे करता है प्यार जिसको दुनिया से कुछ चाहिए नहीं मेरी बात ध्यान देना जिसको दुनिया से कुछ चाहिए नहीं और तुमसे करता हो प्यार और और दुनिया से मैं चाह करके भी तुम्हारी चाह इसकी निवृत्ति हुई नहीं उसके हृदय में तुम निवास करो वो तुम्हारा सच्चा घर है जा न चाही चाहिए कब हूं कछुम सन सहज सने ये अन्योन्यासित पद, पद है जिसको कुछ नहीं चाहिए वही तुमसे प्यार कर सकता है और जिसको कुछ चाहिए वो तुमसे प्यार नहीं करेगा जाही न चाहिए कब हूं कछु तू मसन सहज सने बस बसू निरंतर ता सुमन सोरा उज के चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवा जिनको कछू न चाहिए अच्छा अब आप जाकर के चित्रकूट में निवास करें वहां पर कृतार्थ करें भगवान ने आकर के चित्रकूट में निवास किया चित्रकूट में देवता लोग विश्वकर्मा को लेकर के आए और विश्वकर्मा ने आकर के भगवान की सुंदर पर्णशालाएं बनाई पर्णकुटियां बनाई और भगवान नित्य मंदिर तीनों तीनों समय मंदाकिनी में स्नान करते हैं और कामदगिरी पर विहार करते हैं राम जी आज मंदाकिनी के महत्व का वर्णन कर रहे हैं जरा देखिए कुछ देवियां हैं देख लीजिए सर कुछ देवियां हैं चुकुर चुकुर कर रहे हैं देख लो अरे आपकी बात नहीं कर रहा मैं अपनी कथन कह रहा हूं देखिए कुछ देवियां हैं।, हैं बता दूं नाम आपको देवियां हैं बड़ी बड़ी देवियां हैं सूर सई दिनकर कन्या मेकल कल सुता गोदावरी गंगा जी सरस्वती जी नदियां हैं सर यमुना जी मेकल सु नर्मदा जी गोदावरी कावेरी बड़े बड़े सर समुद्र बड़े बड़े जलाशय ये सब एक जगह खड़े हैं हमारा जी सब करें ऐसे करें जैसे हम करें ऐसे देखो क्या मतलब कम इतना बड़ा बड़ा विस्तार हमारा सारे संसार को डुबो दे ये प्रभाव हमारा हा? और ये छोटी सी नदी मंदाकिनी चित्रकूट उद्गम है महाराज जी अरे क्या नाम अनुसुईया अनुसुईया उदगम राजापुर में जाकर के यमुना जी में प्रबली एकदम छोटा और पैसुनी चित्रकूट के परिक्रमा से निकलती है मंदाकिनी में आके मिल जाती इतना छोटा कनेवर सियाराम लेकिन आज बाजी मार ले गई हमसे कौन कह रही है गंगा यमुना आदि इनका नाम मैंने लिया क्यों सियाराम सुर सर सर सीन कर मंदाकिनी कर कर रही बखाना मंदाकिनी कितना बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा याद रखना सरजू जी नहीं है इसमें क्षमा करिएगा मेरा दुराग्रह न समझिएगा सरजू जी नहीं है क्यों नहीं है हम बताएंगे आपको लेकिन बता, हमारे पास समय नहीं सरजू जी नहीं है सब है महाराज सब कह रहे हैं सुनो ये मंदाकिनी का क्या सौभाग्य है प्रातः काल मध्यान्ह सायंकाल तीनों काल इस सरकार का अंग संग प्राप्त कर रही है तीनों काल तीनों सर, तीनों ठाकुर जाकर के स्नान करते हैं इससे बढ़कर के भाग्यवान कौन होगा